अपने दोष दूर करने की तत्परता होनी चाहिए एक बात दूसरी बात गुरु की स्थिति को शिष्य समझे गुरु की स्थिति जितनी समझेगा उतना वो महान होगा विवेकानंद कहा करते थे कि जो मैं तुम्हें दिखता हूं वो नहीं हूं तुम तो मुझे समझो जो मैं तुम्हें दिखता हूं वो मैं नहीं हूं तुम मुझे समझो श्री कृष्ण शाकुनी को भी दिख रहे थे अर्जुन को भी दिख रहे थे और अर्जुन को दिख रहे थे तभी भी अर्जुन रो रहा है विषाद योग और शाकुनी को दिख रहे थे तभी भी शाकुनी कूड़ कपट कर रहा है वो कपट योग चला रहा है वो विषाद योग में कर रहा है और जब श्री कृष्ण को अर्जुन ने समझा तो विषाद योग नहीं रहेगा अगर शाकुनी कम वक्त समझता तो कपट योग उसका नहीं रहता कपट कोई योग नहीं होता है तो मैं हूं जरा विनोद में कह रहा हूं तो गुरु को समझे गुरु की स्थिति को समझे और तीसरी बात अविद्या मिटाने की शिष्य में तत्परता होनी चाहिए यत्नशील रहे फिर से कहता हूं अपना दोष निवृत्त करने की उसकी सावधानी रहे दूसरी बात गुरु की स्थिति को समझे कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाध तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध आधी घड़ी आधी से भी आधी मतलब साढ़े पांच मिनट पौने छह मिनट चौथाई घड़ी और साधु का संग हो तो करोड़ों अपराध दूर हो जाते हैं हम तो घंटों भर साधु का संग करते हैं वर्षों भर करते हैं और अपराध का दोष का पाप का फल है दुख पाप का फल है परेशानी तो हमने साधु का संग अभी किया नहीं अभी उनके श्री विग्रह के सानिध्य में बैठे सोचो वो साधु पुरुष कहां रहते हैं शरीर में शरीर को मैं मानते हैं अथवा अपने को क्या मानते हैं वो जैसा अपने को जानते हैं मानते हैं और जहां अपने आप में स्थित है वहां जाने का प्रयत्न करो गुरु की स्थिति को समझें गुरु जाति में स्थित है संप्रदाय में स्थित है मत पंथ में स्थित है नहीं गुरु जी स्थित हैं अपने आप में अपने स्वरूप में उड़िया बाबा का एक उड़िया बाबा का एक शिष्य उड़िया बाबा ब्रह्मलीन हो गए तो खूब रोता था अब रोते रोते रोते रोते रोते कई दिन बीते अब उसको लगा कि बाबा जी के आगे रहो बाबा जी का चिंतन करते करते करते रोते रोते, रोते शांत हो गया और बाबा जी सौपने में आए है पलटू पलट पंद्रह वर्ष मेरे साथ रहा तो लेकिन मेरे में स्थिति नहीं कि मूर्ख तू ना है मैं तुझे कहता रहा मैं कौन हूं अगर तुम मुझे पहचान लेता तो अभी तुझे रोना धोना नहीं पड़ता पलटू तू पलट गुरु में स्थिति करना मतलब जैसे उपनिषद ब्रह्म के निकट का वर्णन करती है ऐसे गुरु में स्थिति करना मतलब ब्रह्म के निकट आ जाना ध्यान गुरु मूर्ति राम तीर्थ की पत्नी इतनी आध्यात्मिक में उन्नत नहीं थी तो राम तीर्थ ने कहा चल तू तो मेरा ध्यान क्या कर तो मेरे में स्थिति तेरी होगी मैं पहले भगवान शिव का भगवान कृष्ण का काली का इनका चित्र रखता था ध्यान व्यान करता लेकिन जब सतगुरु मिले तो क्या पता अंदर से स्वाभाविक अभी भी मेरी साधना जिन जहां मैं सात साल रहा वहां जाकर कमरा खोल के देखोगे मेरी साधना का तो मेरे गुरुदेव का ही चित्र और मैं ध्यान करते करते उनकी स्थिति उनके निकट आ जाता वे चाहे शरीर से कितना भी दूर होते हैं लेकिन मैं भाव से मन से उनके निकट जाता तो उनके गुण उनका भाव उनकी प्रेरणा ऐसी सुंदर और सुहावनी मिलती कि मैंने तो भाई कभी सत्संग किया ही नहीं, मेरे बाप ने भी नहीं किया मेरे दादे ने भी नहीं किया आ, गुरु ने संदेश भेजा सत्संग करो अब सत्संग करो इन मीन और तीन सत्संग क्या करो लेकिन गुरु ने कहा है बस चली गाड़ी चली गाड़ी तो अब तुम जान रहे हो देख रहे हो दुनिया देख रही गुरु तत्व तो में गुरुदेव में स्थिति करके चल है गुरुदेव तो अपना दोष निकालने अपनी पुरानी अकड़ पकड़ और संकीर्णता जो भी अपने दोष है अपने दोष अपने को जितना पता है उतना कुटुंबी को नहीं और जितना कुटुंबी को पता है उतना पड़ोस को नहीं जितना पड़ोस को पता है उतना दूर वालों को नहीं अपने दोष में तो हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से जानते तो जो जो दोष तुम्हारे मन को तुम्हारी बुद्धि को तुम्हारे चित्त को परमात्मा से अथवा तत्व से अथवा मुक्ति से दूर कर रहे हैं उनको उखाड़ के फेंको महाराज कैसे उखाड़ के फेंके सुबह उठो शुद्ध हवा में लंबा श्वास लो और एक दोष को मन से सामने लाओ और हरियाओ मां हरेओ मां हरे आओ मां हरेओ मओ दोष तुम जड़ हो और मैं चेतन हूं दोष तुम्हारी गंदी आदत है और मैं तुम्हारी आदत को जान रहा हूं मानो मुझे दारू पीने की आदत है मानो मुझे बीड़ी पीने की आदत है मानो मुझे चोरी करने की आदत है मानो मुझे ऐसी कोई आदत है मुझे तो पता है एक एक आदत को एक एक दोष को मन के सामने लाकर हरिओम की गदा मार कर भगाओ और आज का दिन तुम मेरे जीवन में नहीं होगा एक दिन का करो संकल्प अगर एक दिन सफल, तुम सफल हो गए तो दूसरे फिर दो दिन का करो संकल्प दो दिन सफल हो गए तो फिर और चार दिन का करो एक ऐसा आदमी था जो दारू पीता था सुबह से शुरू हो जाता था और रामकृष्ण में श्रद्धा रखता था कुटुंग ने रामकृष्ण के पैर पकड़े के महाराज इनको दारू छोड़ा रामकृष्ण ने कहा भैया दारू छोड़ दे बोले महाराज मैं भोजन छोड़ सकता हूं दुकान छोड़ सकता हूं पत्नी छोड़ सकता हूं घर छोड़ सकता हूं दोस्तों को छोड़ सकता हूं गुरु मैं आपको छोड़ सकता हूं लेकिन दारू नहीं छोड़ूंगा ये इसका प्लस पॉइंट था जैसा भीतर था ऐसा बाहर कह दिया ये ईमानदार शिष्य था भले दारूड़िया था लेकिन ईमानदार तो था ही ही ही ही ही। अच्छा अच्छा अच्छा हमें अच्छा। के न थी पीतो अरे पीता एक कुको खे पी लो छू आराम खो रहे तो बेईमान है तेरा सुधरना बड़ा कठिन है कम से कम सदगुरु के आगे तो सच्चाई रख तेरे घड़वैया के आगे तो ईमानदारी रख उसने ईमानदारी से कह दिया कि गुरुजी मैं आपको छोड़ सकता हूं आपको छोड़ सकता हूं यह कोई उसने अच्छी बात नहीं कही लेकिन ईमानदारी उसकी अच्छी है अच्छा रामकृष्ण समझ गया कि सच्चा तो है मेरे आगे मतलब कोई बात नहीं दारू पी खूब पी मैं मना नहीं करता लेकिन एक बात मान बोले दारू मत छुड़ाना और जो भी तुम कहोगे मैं सब छोड़ सकता हूं बोले जब भी दारू पीने की इच्छा हो तो मंदिर में जाना भगवान को भोग लगा देना बाद में पीना ओ भाई बोले अच्छा गए मंदिर में सुबह सुबह पीना है मंदिर में गए तो मोहन भोग भगवान पाले आ ले आरती पूजा हो रही लोगों का आना जाना हो रहा बोतल कैसे निकाले भोग लगाने को इधर देखा उधर देखा इधर देखा, इधर देखा जो निकालने की तैयारी करे तो और कोई दर्शन करने को आया जो तैयारी करे और कोई आया ऐसे करते करते पीने का समय निकल गया चलो अब जाने दो, दोपहर को आएंगे हर दोपहर को आया तो दोपहर को वही महाप्रसाद भगवान जिम रहे तो लोग आरती पूजाए ऐसे करते करते शाम को आया रात को रहा दिन भर उसने मौका ढूंढा लेकिन देखा कि भगवान अकेले नहीं मिल रहे जब देखो तब तो कोई दर्शनार्थी अथवा तो कोई पुजारी कोई कुछ कैसे भोगते हूं क्या एक दिन निकल गया दूसरा दिन निकल गया तीसरा दिन निकल गया ऐसे करते करते वो आदमी हैरान हो गया रामकृष्ण के पास आए बोले बाबा जी ये आपने क्या कर दिया परसों से मैंने एक चुल्लू तक नहीं पिया भोग लगाने के बहाने आपने ये क्या कर दिया हम रामकृष्ण ने कहा तुम बोलता था मैं नहीं जी सकता हूं नहीं रह सकता हूं तीन दिन रह सका तो तू तीस दिन भी रह सकता और तीस महीने भी रह सकता और तीस साल भी रह सकता उसके सच्चे हृदय में यह बात जम गई उसका दोष निकल गया लेकिन हां जी हाँ जी हाँ जी हां और कोई अपना कारण देता एक मुख्यमंत्री थे दो तीन बार आए अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं मेरी कथा थी वहां आए वो फिर जहां मैं और जगह मिलने भी आए तो मैंने कहा तुम्हारे अंदर फलानी आदत है ये छोड़ दो बोले स्वामी जी जब तक तो नहीं करता हूं तब तक मेरी कलम ही नहीं चलती सिग्नेचर करने पड़ते आपको हां बोलूं और फिर ना हो तो अच्छा नहीं लगता है मैं कोशिश करूंगा उस मुख्यमंत्री ने मैं कहा मैं क्या ठीक है वो अभी भी मुख्यमंत्री है भारत के ही फिर उनको जो कुछ उनके हित की बात थी एक दो हमने बता दी तो उनको मेरे प्रति इतनी श्रद्धा हो गई वो कैसे टे मंगवाते हैं और अभी भी बार बार पूछते कि बापू इस इलाके में है तो मेरे को बताना मैं दर्शन करने जाऊं एक आध दोष निकालने में कोई मदद करता है अथवा तो एक आध दोष निकाल के एक आध सदगुण कोई भर देता है तो अंदर में उसके प्रति आदर और श्रद्धा हो जाती है तो ये पवित्रता भी छुपी है न भीतर उस पवित्रता को विकसित करें बस और वो पवित्रता हम विकसित नहीं कर पा रहे हैं तो वो पवित्रता की पराकाष्ठा पे जो परब्रह्म में पहुंचे हैं उन महापुरुष के हम समीप जाएं पहले तो उनके श्री विग्रह शरीर के समीप जाएंगे सुनेंगे दर्शन करेंगे बाद में फिर वो मंत्र अथवा गुरु मंत्र या साधना की पद्धति मिल गई उससे जब ध्यान करते करते मन से हम उनके समीप जाए जैसे एक पतेले का घी दूसरे तपेले में पतेले में आ जाता है ऐसे ही सतगुरु की अनुभूति अथवा सतगुरु का स्वभाव हम अपने हृदय में ले आए जला हुआ दिया बुझे दिए को जला देता है जले हुए दिए का कुछ नहीं बिगड़ता और बुझे हुए दियो का सब कुछ काम हो जाता है तो ये तीन बातें हमारे जीवन में आ जाए बड़ा आराम हो जाएगा इसी जन्म में अपना काम बन जाएगा एक बात अपने दोषों को दूर करने के लिए आप ही तत्पर रहे दूसरी बात गुरु की स्थिति को समझें गुरु की स्थिति कहां है ज्यों ज्यों गुरुदेव की स्थिति समझेंगे त्यों तियो त्यों हृदय निर्दोष हो जाएगा ज्यो ज्यो स्थिति समझेंगे आनंदित हो जाएगा ज्यो ज्यो स्थिति समझेंगे ज्ञानमय हो जाएगा ज्यो ज्यो गुरु की स्थिति को समझेंगे त्यों त्यों हृदय मधुर बनता जाएगा ज्यो ज्यो गुरु की स्थिति को समझेंगे व्यवहार करते हुए भी निर्लिपता का आनंद आने लगेगा ज्यो ज्यो गुरु की स्थिति को समझेंगे त्यों त्यों उनके लिए हृदय विशाल होता जाएगा शुरू शुरू में हमने गुरुदेव के दर्शन किए गुरुजी के चरणों में रहे उस वक्त जो गुरुजी के प्रति आदर था ज्यो ज्यों गुरुदेव की स्थिति समझ में आती गई आदर बढ़ता गया निष्ठा बढ़ती गई रामकृष्ण को किसी ने कहा कि तुम्हारे तोतापुरी तोतापुरी गुरु, वो फ़नाने के घर जाते रहते खाते क्या ऐसे गुरु बोले मारो गुरु कलाल खाने जाए तो मारो गुरु मारा मटे नंद राय से मन अनुभव गुरु की स्थिति को समझेंगे तो दुर्वासा एकदम श्राप दे रहे हैं कोपायमान हो रहे हैं फिर भी एक बार जिसने दुर्वासा की स्थिति समझी वो कहेंगे कि वो श्राप दे रहे हैं या कोपायमान हो रहे हैं नहीं तुमको नहीं दिख रहे वो मैं जानता हूं श्री कृष्ण नरोवा कुंजरोवा करवा रहे हैं लेकिन आप कृष्ण की स्थिति को समझे तो कृष्ण ऐसा नहीं कर रहे राम जी रो रहे हैं हाय सीते सीते सीते हो सीते आसक्त पुरुष की नहीं और पार्वती माता को भी संदेह हुआ कि ये काय के नारायण ये तो नर ना है नारायण स्वयं नरलीला ना कर रहा ये तो कोई लीला होती होगी मां पार्वती को संदेह हुआ और शिवजी से आज्ञा ली शिवजी ने कहा ना परीक्षा मत लो बोले आज्ञा दीजिए देव शिवजी ने कहा हल्की फुल्की लेना तो शिवजी राम जी की स्थिति जानते हैं पार्वती राम जी के श्री विग्रह को देख रही तो गुरु की स्थिति जितनी जितनी समझ में आ जाएगी उसका मतलब यह नहीं कि गुरु क्या खाते हैं गुरु क्या पीते हैं गुरु किससे बात करते हैं यह तो गुरु के बाहर के व्यवहार को देखेगा तो श्रद्धा सतत नहीं टिकेगी तुम पूजा पाठ करते हो गुरु पूजा पाठ भी नहीं करता तुम तिलक करते हो गुरु गुरु जी का तो जो गुरु को शरीर मानता है शरीर को गुरु मानता है केवल वो स्थिति को नहीं समझ सकता है गुरु की स्थिति तो दूसरी बात गुरु की स्थिति समझने की तत्परता हो गुरु की स्थिति जो समझेंगे त्यों गुरु का उपदेश पूरेगा। गुरु का उपदेश गुरु का अनुभव है गुरु का हृदय है गुरु का उपदेश गुरु की स्थिति है मन आकृति मुखे बरतते तुम्हारे मन में क्या है मुख बता देता तुम कितने ऊंचाई पर हो या कहां पर तो बैठ के बोल रहे हो थोड़ी देर तुम्हारी कोई बात सुने एक आध घंटा तो पता चल जाएगा कितना आदमी बड़ा है कितना छोटा उसकी बात से पता चल जाता है ऐसे गुरुदेव तो सतत बात करते रहते हैं तो सतत बात जो सत्संग की करते हैं उस सत्संग की बातों को पकड़ते हुए गुरुदेव की स्थिति में अपनी स्थिति की जा सकती ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मंगल तो तपस्या से हो सकता है मंगल तो देवी देवता भगवान के वरदान से हो सकता है लेकिन परम मंगल भगवान के वरदान से भी नहीं होगा ध्यान रहे भगवान को गुरु रूप से मानोगे और उसमें भगवान तत्व तो में स्थिति करोगे तभी परम मंगल होगा मंगल तो हो सकता है जाओ तुम्हें संत मिलेंगे दुरु मेरा दर्शन किया मेरा आशीर्वाद है तुम्हें संत मिलेंगे अब भगवान के दर्शन के बाद भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं तुम्हें संत मिलेंगे और दुरु को जब संत मिले हैं तब दुरु का परम मंगल हुआ है अर्थात परमात्मा तत्व की प्राप्ति हुई प्रचेताओं को नारायण के दर्शन हुए शिवजी के दर्शन हुए भागवत में कथा फिर भी परम मंगल तो बाकी रह गया जब नारद जी ने उपदेश दिया सतगुरु रूप में और नारद जी तत्व में उन्होंने स्थिति की तब प्रचेताओं का परम मंगल हुआ ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरु, गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम तीन तो बातें सूत्रात्मक है ये तीन बातें बाते साधक के लिए बहुत जरूरी है और ये तीन बातें कर ली तो सब कुछ उसने कर लिया अपना दोष निवृत्ति की तत्परता ईमानदारी से दोष निकालें ना पर आज आऊ तो न अरे तुरंत अपने दोष को ढकने की जो वृत्ति है वो आत्मघाती वृत्ति है वो सत्यानाश करने वाली वृत्ति है भाई हमको तो लगता है अब गुरु पूनम के पर्व पे आए तो तुम्हारी गलती जो दिखेगी वो गुरु दिखा रहे हैं तो ये उनकी उदारता है ना बापू एव ना थी उठी जाओ बीज दस वर्ष बी जांच वर्ष बी जाए कृपा उपकार छे, तो एम से समय क्या डोक्यू करता वार लगती नहीं वो हमारे से बात करते करते हमारा एक्सरे कर लेते हमारे पर नजर डालते डालते एक्सरे हो सकता है उनके पास उनको एक्सरे मशीन लोड नहीं करनी पड़ती सेट नहीं करनी पड़ती वो तो जड़ मशीन हैं उनका तो चैतन्य वकू है ऐसी कौन सी मां होगी जो बेटे का बुरा चाहेगी ऐसी कौन सी मां या बाप होगा कि बेटे को दबाए रखना चाहेगा तो बाप और मां तो चाहेंगे कि वो मेरे से सवाया हो ऐसे सदगुरु भी चाहेंगे तो मेरा शिष्य सतशिष्य सवाया हूँ। गुरु, हो लेकिन गुरु गुरुदेव में स्थिति नहीं होगी तो कभी कभार लगेगा तो कि देखो मेरा यश देखकर गुरुजी नाराज हो रहे हैं मेरे को डीसा में लोग जब पूजने मानने लग गए जय जयकार करने लगे और गुरुजी को पता लगा तो गुरुजी ने उन लोगों को भी डांटो मेरे को भी डांटो कि अभी कच्चा है अभी कच्चा है परिपक्व होने दोष को अब जब डांटा उस समय शिवलाल थे शिवलाल की श्रद्धा टूट गई मेरे गुरुजी के प्रति कि आवाते गुरु अताश हमें तुम कोई दाढ़े दर्शन करवाना जोगे ऐसा भाव आ गया हो गया लेकिन उनकी कितनी करुणा थी वो तो हमारे हृदय में गुरु उन्हीं की कृपा से हम उनके चरण पकड़ पाए रह पाए उनके प्रति आदर रख पाए नहीं तो इतना अपमान कर दिया हृदय लोग मान रहे और मेरी वाहवाही के लिए गुरुजी को इतना बुरा लग रहा है ऐसा अगर सोचते और वेवकूफी थोड़ी साथ दे देती सत्यनाश कर देते अपना नहीं ये उनकी करुणा है कृपा है अपना दोष हम आप तो नहीं निकाल सकते तो उन निर्दोष हृदय को कितना नीचे आना पड़ता है हमारा दोष देखने के लिए और हमारे दोष को निकालने के लिए उनको अपना हृदय ऐसा बनाना पड़ता है वहां क्रोध नहीं है क्रोध बनाना पड़ता है वहां अशांति नहीं अशांति लानी पड़ती है उनको अपने हृदय में ये उनकी कितनी कृपा है कितनी करुणा है वहां झंझट नहीं है फिर तेरे मेरे का झंझट उनको लाना पड़ता है भाई तुम आए कब आए कहा अरे सारी दुनिया मिथ्या है सपना है तुच्छ है ब्रह्म में तीनों काल में सृष्टि बनी नहीं ऐसे अनुभव में जो विराज रहे वो जरा जरा सी बात में ध्यान रख रहे जरा जरा बात सुनाने में भी आगे पीछे का सामाजिक का ध्यान रख रहे ये उनकी कितनी कृपा है कितनी करुणा है जो उत्तम शिष्य होते हैं वो गुरु के उपदेश को सुनकर गुरु में स्थिति करने का प्रयत्न करते हैं। जो मध्यम होते हैं वो गुरु का दर्शन करके गुरु की उपासना करके गुरु गुरु में स्थिति करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जो कनिष्ठ होते हैं अभागे मंद मतया मंद भाग्या विमुा नानुपंति ऐसे जो होते हैं वो न गुरु में स्थिति करते न गुरु के उपदेश के अनुसार अपने को ढालते हैं वो अपनी गंदी वासना गंदी आदत के अनुसार ही हूं करके अपना मलिन मुराद अथवा तुच्छ संसार की चीज मांगकर कर कंकड़ पत्थर में ही रह जाते जरा हे हो जाए जरा ए हो जाए जरा इतना मिल जाए अरे तेरे को चक्रवर्ती सम्राट बना रहे और मूर्ख तू तो चपरासी की पोस्टर की सुविधा मांग रहा है कि चपरासी में से मैं जरा क्लार्क हो जाऊं अब तेरे को तो कहां चक्रवर्ती प्रह्मिन? पद स्थिति कराने का प्रयत्न करे मेरा जरा मेरी जो वर्दी है ना जरा अच्छी मिल जाए ऐसा आशीर्वाद करता हूं ये जगत का जो कुछ मांगते हो या छोटे मोटे जो प्रॉब्लम हो वो सचमुच में तो तुम जब गुरु में स्थिति करोगे तो तुमको लगेगा कि मेरे जैसा कोई वीआईपी मूर्ख नहीं था गुरु में स्थिति हो जाए तो पता चले कि अरे हम कितने अपने आप को ठग रहे थे हम अपनी मति गति से जो माने मांगेंगे जैसे बच्चा खिलौनों में खेलता हुआ बच्चा मां बाप से या किसी देने वाले से क्या मांगता है कितना मांग सकता है ये खिलौना चाहिए ये सेट शर्ट चाहिए ये फलाना चाहिए फलाना जब वो बुद्धिमान होता है तो समझता है कि पिता की जायदाद और पिता की जमीन जागीर सबका में अधिकारी था मैं खाली चाराने के खिलौने मांग रहा था ये मांग रहा था वास्तव में ये पिता की सारी मिलकत और पिता सब मेरे हैं ऐसे गुरु का अनुभव और गुरुदेव वास्तविक में मेरे हैं ब्रह्मांड और ब्रह्मांड का अधिष्ठाना सचिदानंद पर परब्रह्म परमात्मा मेरे हैं ऐसा अनुभव होगा और गुरु की कृपा छलकेगी ये चांद मेरा है सितारे मेरे हैं सूर्य मेरे हैं दरिया और दरिया का किनारा मेरा है और फिर गुरु की कृपा चलेगी तो अनुभव होगा कि ये सारे मेरी मेरी सत्ता से हो रहे ऐसा अनुभव होगा ऐसा वास्तव में तुम हो लेकिन अपनी अकल नहीं मास्तर ने कहा तुम्हारा बेटा खाता पीता है सब कुछ करता है काशी में और कोई कमी नहीं खाली दो कमी है बोले बस मेरा बेटा और दो ही कमी क्या? के हां केवल दो कमी बुद्धो हलवाई कहता है कौन सी दो कमी बोले अपनी उसको अकल नहीं और हमारी बात मानता नहीं <laughs> अब अपनी अकल नहीं हमारी बात मानता नहीं तो फिर बाकी बचा भी क्या उसको सुधरने के लिए क्या बचा ऐसे हम लोगों का मन है कि मुक्त होने की अपनी अकल नहीं और सतगुरु के स्वरूप के तरफ जाता नहीं बाकी खाता पीता है नौकरी प्रमोशन ये वो सेटिंग ये वो कुछ लोग ऐसे बेवकूफ होते हैं आएंगे प्रणाम करने हमने तो लिख रखा भाई कोई चीज वस्तु नहीं लाओ ले आते तो उनको धर देना चाहिए खोल खोल के दिखाएंगे अरे मूर्ख हम कितना दे रहे हैं किसी को नहीं दिखाते बताते हो तू चारने की वस्तु यूं दिखा रहा है इंद्र का वैभव भी तुच्छ है हमारे आगे तो तू चार की वस्तु दिखा रहा है। जरा गुरु को समझो ये तो ऐसा हुआ किसी प्रेसिडेंट के पास जा लो दस रुपए दस की नोट दिखा दे वो जो नाचने वाले गाने वाले हैं फुटपाथी आदमी उसको तुम दस रुपया ऐसा करके दे दो तो चलेगा लेकिन प्रेसिडेंट को नहीं दस रुपया तो कैसा लगेगा दस रुपया भी ऐहिक जगत में तो माना रखता है लेकिन जो गुरु जहां बैठे और जो देना चाहते और जिसका अंश दे रहे हैं उसके आगे तुम्हारा कुछ माना नहीं रखता पूरा जगत लेकिन अपनी जो अल्पमति है अपनी जो मान्यता है हम उसको छोड़ना नहीं चाहते और गुरु में स्थिति करना नहीं चाहते और सब जानते और सब हम जानते और जो जाना है कुछ नहीं जाना एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए और सब साध लिया लेकिन उस एक पर ब्रह्म परमात्मा तत्व को नहीं साधा कुछ नहीं किया और उस परमेश्वर तत्व का अनुभव हुआ अथवा उस परमेश्वर तत्व के नजीक स्थिति हो गई सब काम हो गया वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जी जिस देश में जिस जगह जिस गांव में आत्म ठीकरे में बर्तन भी न मिले वहां तो चंडाल के घर की भिक्षा ठीकरे में लेकर एक टाइम भोजन करे और ब्रह्मवेता महापुरुष का सानिध्य और सत्संग मिलता है तो अन्य ऐश्वर्यों से बड़ा है ये इतना महत्व है सत्संग का इतना महत्व है ब्रह्मज्ञान का योग वशिष्ट में रखा है भी कहते हैं सौ काम छोड़कर भोजन कर ले हजार काम छोड़कर स्नान कर ले लाख काम छोड़कर दान पुण्य कर ले और करोड़ काम छोड़कर हरि को भज ले हरि को भज ले लेकिन हरि क्या है भजने वाला क्या है कैसे भजे ये तो गुरु में स्थिति करोगे तभी अनुभव होगा भगवान की शरण जाओ ईश्वर की शरण के सिवाय कोई चारा नहीं सुना ईश्वर भी कहते हैं देवी ऐसा गुण मम माया दुर तया ये माम प्रपद्यन्ते माया मेंताम तरंती ये जो माया है बड़ी दुस्तर है इसको तरना बड़ा कठिन है असंभव नहीं कठिन है तीन गुण वाली है तामसी आदमी अपना बिगाड़ करके दूसरे का बिगाड़ बड़ा बिगाड़ करके खुश होगा आलस से निद्रा शराब कबाब में कलह में वो अपना मजा लेगा ये माया का तामसी गुण में बंधा है राजसी आदमी भोग में संग्रम है अपनी इमेज बनाने में अपना जीवन धन्य मान लेगा वो माया के रजोगुण में बंधा है मूर्ख सात्विक आदमी होम हवन यज्ञ यह किया दान पुण्य ये वो अच्छा काम और लोग बोले अच्छे हैं नेक है ह हाँ। बोले ऐसा अच्छा है घर का घर है बेटे वेल सेट है बेटी को विवाह करा दिया भगवान की दया है मेरा वो सात्विक उसी में बंधा फंसा इया का गुण है कोई स्वर्ग स्वर्ग का पास पासपोर्ट लेकर बैठा है मैं संतुष्ट हूं